महाभारत ओम श्री परमात्मने परमात्म नम प्रथमोध्याय स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर की बात बातचीत नारायण नमस्कृत्यातम देवी सरस्वती जाथम तथो जय अंतर्यामी नारायण नारायणस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके नित्य नित्यसखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन उनके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 पांडवाधार्त राष्ट्रश कान स्थान भेज रहे जन्मेज ने रे। जन्मेजने पूछा मुने मेरे पूर्व पितामह पांडव और धित्राष्ट्र के पुत्र स्वर्गलोक में पहुंचकर किन किन स्थानों को प्राप्त हुए एक तदीक्षा म्य हम श्रोतुम सर्विच्च्चासी मे मत महर्षिणाभ्यनुज्ञा तो व्यासेना अद्भुतकर्मणा मैं यह सब सुनना चाहता हूं आप अद्भुत कर्म महर्षि व्यास की आज्ञा पाकर सर्वज्ञ हो गए हैं ऐसा मेरा विश्वास है वे सम्पावाच स्वर्गम त्रिविष्टपम प्राप्य तव पूर्व पिताम युधिष्ठि प्रभृत हो यदुत वैश्व ने कहा जन्म विजय जहाँ तीनों लोगों का अंतर्भाव है उसे स्वर्ग में पहुँच तुम्हारे पूर्व पितामा युधि आदि ने जो कुछ किया वह बताया जाता है सुनो स्वर्गम त्रिविश्रपम प्राप्य धर्मराजो जुधिठिर दुर्योधनम श्रेयाजुष्टम दसासी भ्राजमादित्यम वीरलक्ष संवृतम देविभ्रा जिष्णु भी साध्य सहितम पुण्यकर्म भी स्वर्गलोक में पहुँचकर धर्मराज युधिष्ठि ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा पुण्यकर्मा के के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर शोभा से संयुक्त हो के हो सूर्य समान रहा है। दृष्टवा दुर्योधन दुर्यो को ऐसी अवस्था में देख उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधि अमरस से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट पड़े। लोटपड़े ब्रुवन्नुच्चर्चस्तान वैनाह दुर्योधन नुपयी वै। सहित काम लोकाधे न दीर्घदर्शिना ये पृथ्वी सर्वा सुहिब बांधवा तथा हतास्म प्रसह्याज क्लिष्टे पूर्व महाबली द्रौपदी चभा मध्ये पांचाधर्मचारिणी गुरु फिर से उन सब लोगों से बोले देवताओं जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहिदों और बंधुओं का हर्षपूर्वक युद्ध में श्रृंगार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया था तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मप्राण पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुर्जनों के समीप घसीट लाया था उस लोभी और अधूरदर् दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्यलोकों को पाने की इच्छा नहीं रखता अस्त देवान काम सुधनम दीक्षित तत्रह गंतम इच्छा भ्रतरो देवगण मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता मेरे तो वही जाने की इच्छा है जहाँ मेरे भाई हैं नैव मित्य तो नारद प्रसन्न स्वर्गे निवास राज इंद्र विरुद्धम चाप न क्षति ही यह सुनकर नारद जी उनसे हंसते हुए से बोले नहीं नहीं ऐसा न कहो स्वर्ग में निवास करने पर पहले का वैर विरोध शांत हो जाता है युधिषिमहां वोच कथंचन दुर्योधन प्रति वचो शृणुचेद महाबाहु युधिष्ठि तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह ऐसी बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए मेरी इस बात को ध्यान देकर सुनो एस दुर्योधन राजा पूज्यते त्रिदसे सह सदिश्च राजव या इमे स्वर्गवासीन ये राजा दुर्योधन देवताओं सहित उनश्रेष्ठ नरेशों द्वारा भी पूजित एवं सम्मानित होते हैं जो कि ये चिराल से स्वर्ग लोक में निवास करते हैं वीरलोक गतिता युद्धे हुआत्मस्तुम यूय सर्वे सुर साम युद्धे सामसिता स ये सत्र धर्मे स्थान मेंवाप्तवान् भये महती यो भी तो इन्होंने युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का जटकर सामना किया है जो पृथ्वीपति दुर्योधन महान भय के समर समय भी निर्भय बने रहे उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार यह स्थान प्राप्त किया है न तन्मनसी कर्तव्य पुत्र यद्योत यद्योतकारिता द्रौपद्या परिक्लेम न चिंतुम अर्सी बस इनके द्वारा जुए में जो अपराध हुआ है उसे अब तुम्हें मन में नहीं लाना चाहिए द्रौपदी को भी इनसे जो क्लेश प्राप्त हुआ है इसे अब तुम्हें भूल भूला देना चाहिए ये चाणे पे परिक्लेयुष्माकता संग्रामे स्वान्य संस्मर तुमसी तुम लोगों का अपने भाई बंधुओं से युद्ध में या अन्यत्र और भी जो कष्ट उठाने पड़े हैं उन सबको यहाँ याद रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है समागच्छ यथा न्याय द्राजा दुर्योधने नही स्वर्गो यम देहराणी भवंती मनोजाधि प अब तुम राजा दुर्योधन के साथ न्याय पूर्वक मिलो नरेश्वर यह स्वर्गलोक है यहाँ पहले के वैर विरोध नहीं रहते हैं नारदे नुक्तस्तो मुक्तस्तो युधिष्ठिर भ्रति पक्ष में धावि वाक्य में नारद जी के ऐसा कहने पर बुद्धिमान कुरुराजधिष्ठि ने अपने भाइयों का पता पूछा और यह बात कही यदि दुर्योधनस्य से हीतेरलोका सनातनाधर्मच् पाप से पृथ्वी सुहृदा द्रुह यृथिवी ना स यांस नीपा वैम च मनुनाथ दैरम प्रति चुकेशवी महात्मा भ्रातरो मे महाब्रता सत्य प्रति लोक शूरा वई सत्यवादी यहाँादानीं के लोकाद्रष्टुम्छा तानहम कर महात्मा कौंते सत्यसंगरम देवर से जिसके कारण घोड़े हाथी और मरीचों से ही सारी पृथ्वी नष्ट हो गई जिसके वैर का बदला लेने की इच्छा से हमें भी क्रोध के आग में जलना पड़ा जो धर्म का नाम भी नहीं जानता था जिसने जीवन भर भूमंडल के समस्त सुहदों के साथ द्रोह ही किया है उस पापी दुर्योधन को यदि ये सनातन वीर लोग प्राप्त हुए हैं तो जो वे वीर महात्मा महान वृद्धारी सत्य प्रतिज्ञ विश्वविख्या शुरू और सत्यवादी बेरे भाई हैं उन्हें इस समय कौन से लोग प्राप्त हुए हैं मैं उनको देखना चाहता हूं कुंती के सत्य प्रतिपुत्र महात्मा कर्ण से भी मिलना चाहता हूँ धृष्टुमन धात्क धृष्टुमन चात्मजान चात्म ये वधम प्राप्ता शत्रुधेण पार्थिवा क्वा नूं ते पार्थिवान् ब्रह्मणता पशा नारद विराट दुपद चृष्ट के तो मुखाश्चेन्खंडीनमें पांचा सर्वशः द्रौपदीयासी अभिमनु दुर्धर्षम द्रष्टुक्षा मीनारद धृष्टुम्न सात्यकी तथा धृष्टुम्न के पुत्रों को भी देखना चाहता हूँ ब्रह्मन नारद जी जो भोपाल क्षत्रिय धर्म के अनुसार शास्त्रों द्वारा वध को प्राप्त हुए हैं वे कहाँ हैं मैं इन राजाओं को यह नहीं देखता हूँ मैं इन समस्त राजाओं से मिलना चाहता हूँ विराट द्रुपद धृष्ट आदि पांचाल राजकुमार शिखंडी द्रौपदी के सभी पुत्रों तथा दुर्धर्षवीर अभिमन्यु को भी मैं देखना चाहता हूँ महाभारती स्वर्गारोहण पर्वण ही स्वर्गे नारद युधिष्ठिर संवादे प्रथमोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर का संवाद विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ